राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रसूते कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी इस कार्यक्रम में दादाजी मगरमच्छ और बगुले के बारे में बताएंगे आलेख जीडी शर्मा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता हम तो भई दादा जी आ रहे हैं तुमसे बास्चीत करने लेकिन हाँ भई जरा जोर से राम राम कहना तो आईए दादा जी हिखे हिखे हिखे प्यारे बच्चो राम राम दादा जी राम राम है राम राम दादा जी आज आप क्या सुनाएंगे कुल तो आपने खूब कविताएं सुनाई यह बहुत मज़ा आया दादा जी आओ बच्चो तुम्हें सुनाओं भीद भरी एक बात बताऊं बताऊं बताओ जंगल में एक खाला पुराना उसमें रहता मचली का नाना हाँ मचली का नाना भई तो नोटो सही एक दिन मैं तालाब की ओर गया तो वो तालाब से बाहर निकलकर रेत में लेटा हुआ धूप सेंक रहा था जैसे लकड़ी का कुंदा, रंग था उसका, मच मैला गंदा, देख उसे में डर कर भागा, आहट सुनकर वो भी जागा, मुढ कर देखा, वो सरक रहा था, धीरे से वो खिसक रहा था। हाँ, मछली का नाना यह पानी में रहता है कौन है यह मछली का नाना <laughs> अरे बच्चों इसका नाम है मगरमच्छ क्या नाम है इसका मगरमच्छ हां मगरमच्छ अरे तुमने छिपकली देखी है ना हां देखी है बस वैसा ही होता है पर ये मगरमच्छ तो छिपकली से बहुत बड़ा होता है इसका मुंह बहुत लंबा होता है जब ये अपना मुंह खोलता है तो लगता है जैसे कोई गुफा हो प्यारे बच्चों ये बड़ा खतरनाक होता है ये तो पानी का राजा है इसकी पकड में आने के बाद कोई छूट नहीं सकता। हिरन, गीदर, खरगोश, बचला, यहां तक बघर्रा और नाहर को भी यह नहीं छोड़ता। मगर मच तो नदी और तालाव में घात लगा कर बैड़ जाता है। तो बताओ मगर मच कहां रहता है। पानी में और बगुला कहां रहता है दादाजी बगुला क्या होता है अरे बच्चों तुमने बगुला का नाम नहीं सुना नहीं दादाजी बगुला भी पानी के किनारे रहता है यह पानी में तैरता भी है पर हमने तो उसे सदा चुपचाप खड़े देखा है कभी दोनों टांगों पर कभी एक टांग पर अरे भई बबुले की तो कुछ मत पूछो बड़ा धोखे बाज है पानी में घंटों खड़ा रहता है और मचली मेंड़क समझते हैं कि ये तो कोई लकड़ी है बे खटके वो उसके पास चले जाते हैं ये बबुला जट से इन्हें अपनी चोंच में लपक कर खा जाता है दादा जी ये तो सब बड़ा चालाक होता है हां बड़ा चालाक होता है ये जानते हो इस बगुला को क्या कहते हैं अरे इसे बगुला भगत कहते हैं अच्छा तो प्यारे बच्चों अब मैं तुम्हें बगुला की एक कहानी सुनाता हूं सुनो ये गांव में बहुत बड़ा पक्का तालाब था क्या था तालाब था आ वहीं एक बगुला भी रहता था बगुला किसी तरह उन मचलियों को खा जाना चाहता था उस तलाव में धेर सारी मचलियां रहती थी पर वो सब को कैशे खाए आखिर उसे एक उपाय सुझा क्या सूझा उपाय सूझा हां एक उपाय सूझा एक दिन वो बगुला तालाब के किनारे खड़ा होकर रोने लगा मछलियों ने उसे रोते हुए देखा तो उसके पास आई और बोली भैया क्या बात है सुख चैन तो है बगुले ने जवाब दिया अरे अब सूख पैन कहां अरे सारा तालाब 10 दिन बाद सूख जाएगा बस मैं तो तभी से दुखी हो रहा हूं ओ मेरी ललमुनियों मेरी आंखों की पुतलियों अब तुम्हारा क्या होगा तुम सब बिना पानी के मर जाओगी इसीलिए रो रहा हूं तो प्यारे बच्चो बगुले की बास सुनकर मचलियां घबरा गई और बोली बगुला भईया अब क्या होगा हम कहां जाएंगी बगुले ने देखा के मचलियां सच मुझ घबरा गई हैं बस उसने मौके का फाइदा उठाया और बोला दरो मत मत घबराओ अब तो जान बचाने की एक ही तरकीब है कच्चा तालाव है यहां से थोड़ी दूर पर बस गया और आया अरे बूरा हो गया हूँ तो क्या हुआ अब भी चार छे मचलियों को छोंच में दबा कर कच्चे तालाव में पहुँचा सकता हूँ चलो जिसे चलना ह तो प्यारे बच्चों मछलियां उस दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार हो गईं बगुले ने चार पांच मछलियों को चोंच में दबाया और उड़ गया एक जगह जाकर वो बगुला उन्हें खा गया और फिर वापस आ गया इस तरह उसने तीन चार चक्कर लगाए और वो ढेर सारी मछलियां खा गया और तो और कुछ मछलियों को एक जगह रख भी दिया उस तालाब की मछलियां समझती रही कि उन मछलियों को दूसरे तालाब में छोड़ दिया होगा जब उसका पेट भर गया तब बोला अरे भाई अब मैं थक गया हूं कल सूरज निकलने से पहले आऊंगा तुम सब तैयार रहना तुम सब को वहां पहुंचा दूंगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह प-छे दिन उसने खूब दाबात होड़ाई। जानते हो बच्चों सात में दिन जब वो मछलियों को चोंच में दबाकर उड़ने वाला था कि एक बड़े से केकड़े ने कहा <laughs> भगत जी मुझे भी ले चलो केकड़े को देखकर बगुले के मुंह में पानी भराया बगुला बोला अच्छा भाई तुम भी आओ मेरी गर्दन पर बैठ जाओ यह कह कर उसने गर्दन नीचे झुका दी केकड़ा उछलकर गर्दन पर सवार हो गया थोड़ी दूर जा कर बगुला एक जगह नीचे उतरा और जहां उसने कुछ मछलियों को इकट्ठा करके रख दिया था उनमें से एक-एक करके मछलियों को खा गया केकड़े ने देखा तो घबरा गया बगुले ने गर्दन को झटका देकर उसे नीचे फेंकना चाहा तो जानते हो बच्चों क्या हुआ उस केकड़े ने अपने पंजों की कैंचियां गर्दन पर कस ली बगुले को गुस्सा आ गया उसने कहा क्या करता है रे नीचे उतर केकड़े ने अपने पंजों की कैंचियां और जोर से कर दी और बोला भगदी नीचे तो उतरूंगा पर पानी में ही यहां नहीं मुझे वापस तालाब में पहुंचा दो तो बच्चों बगुला उड़कर तालाब के किनारे पहुंच गया और सीढ़ी पर खड़ा हो गया और केकने से बोला अब तो उतर भाई केकड़े ने अपने पंजों की कैंचियां बगुले की गर्दन में घुसेड़ दी बोला अब तुझे नहीं छोड़ सकता भगत जी यह कह कर उसने बगुले की गर्दन काट कर अलग फेंक दी यह देखकर मछलियों ने कहा अरे अरे यह क्या किया तुमने केकड़े ने कहा बड़ा धोखेबाज था यह बगुला कच्चे तालाब का तो बहाना था यह थोड़ी दूर जाकर मछलियों को खा जाता था अरे तुम लोग तो अपने दुश्मन की बात पर भी विश्वास कर लेती हो तो बच्चों मछलियां बड़ी खुश हुई बड़ी खुश हुई और केकड़े से बोली काका का? आपने हमें बचा लिया आप तो बहुत अच्छे हैं तो बच्चों इस तरह मछलियां उसी तालाब में बड़ी खुशी से रहने लगी तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी दादा जी बहुत अच्छी अच्छी लगी ना अच्छा मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों अब मैं चलता हूं राम राम राम राम दादा जी अरे राम राम अरे जी राम राम ओए राम राम अरे जी राम राम अरे राम اور ab, dòstos, کہo jai hindi.